नमस्कार आप सुंदर रेडियो मधुबन नाइन्टी पॉइंट फोर एफ विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है जैसे कि आप सभी जानते हैं विशेष मुलाकात कार्यक्रम में हम लोग कुछ खास लोगों को बुलाते हैं और उनसे आपकी बातें कराते हैं तो आज के इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारे साथ मुंबई से डॉक्टर सचिन जी है जिनसे हम बातें करेंगे ट्रांसपोर्ट एंड हेल्थ के बारे में इस विषय पर बात करेंगे तो आप सभी की तरफ से डॉक्टर सचिन जी का बहुत बहुत स्वागत है विशेष मुलाकात कार्यक्रम में ओम शांति ओम शांति नमस्कार डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में और मुझे लगता है कि आपने जिस विषय पर बात करने के लिए आपको बुलाया गया खास करके ट्रांसपोर्ट और पोल्यूशन और हेल्थ इस विषय पर हम लोग बात करेंगे तो मैं सबसे पहला आपसे जानना चाहूँगा कि आप अपने बारे में बताएँ क्योंकि विशेष मुलाकात कार्यक्रम में पहली बार आप आए हैं और हमारे सभी लिसनर्स जो रेडियो मधुबन के इस वक्त सुन रहे हैं उनको आपके बारे में पता चलें मैं मेरा पूरा नाम डॉक्टर सचिन परब है और मैं मुंबई से हूँ बेसिक ग्रेजुएशन जो मेडिकल का है एमबीबीएस की पढ़ाई मुंबई में किया उसके बाद में स्पेशलाइजेशन जो हुआ है वो रिसर्च में हुआ है क्लिनिकल रिसर्च जी माना जो भी दवाई या मार्केट में आती नहीं, है नहीं। तो आपको बताना चाहूँगा कि जो हम सिरदर्द के लिए क्रोसिन गोली लेते हैं वो गोली मार्केट में आने को पंद्रह साल लगते हैं <laughs> तो इतना बड़ा लंबा प्रोसीजर की विशेषता होती है हमारी <laughs> कि कैसे लैब में टेस्ट करके ह्यूमन बींग तक स्टडीज़ करना उसके बाद में ब्रह्मा कुमारी के संपर्क में आए इक्कीस साल से राज्योग मेडिटेशन का अभ्यास कर रहे हैं और विशेष करके नशा मुक्ति के लिए पूरे भारत में जाना होता है और ये प्रोजेक्ट अपना ब्रह्मा कुमारी का मेडिकल विंग की तरफ से केवल भारत में ही नहीं अभी इसका मैसेज 180 कंट्रीज तक गया हुआ है ये बताते हुए बहुत खुशी होती है साथ में ही आ, परमात्मा की देन कहो विशेषता कहो कि आध्यात्मिक जो शास्त्र है उनके ऊपर स्टडी करने का मौका मिला जी। और उसके ऊपर भी काफ़ी सारे प्रवचन लेने होते हैं विशेष श्रीमद् भगवद गीता के ऊपर और बाकी शास्त्र है उनके ऊपर बोलना होता है तो पीस ऑफ माइंड चैनल जो ब्रह्मा कुमारी का 24 फोर आवर्स चैनल है उसके ऊपर सिक्रेट ऑफ अल्टीमेट लिविंग ये सीरीज चलती है तो उसमें कई सारे विषयों को टच किया गया है शिविर लेते हैं इसके ऊपर तो मैं परमात्मा का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस सेवा के लिए हमको छूना <laughs> और स्वास्थ्य से संबंधित जो भी बातें होती है उसके संबंधित रिसर्च करने का मौका मिला है जैसे कि राजयोग मेडिटेशन से दिल की बीमारी ठीक होती है इस ये सबसे बड़ा रिसर्च विश्व में हुआ तो उसमें माउंट अबू राजस्थान जो ब्रह्मा कुमारी का हेडकोार्टर है वहाँ पर चार साल रहने का मौक़ा मिला और उस समय डॉक्टर अब्दुल कलाम और उनके साइंटिस्ट डी आर डी ओ के डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन वो आते थे और डी पास करके एक संस्था है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोलॉजी एंड अलाइड साइंस उनके साइंटिस्ट आते थे उनके साथ वार्तालाप करने का मौका मिला और इस तरह से भारत में अनेक स्थानों पर जाकर और आध्यात्मिकता से संबंध रखने वाले सभी शास्त्रों का और उनसे जुड़े हुए लोगों के साथ चर्चा करने का इंटरेस्टिंग uh, फैक्ट्स पता चले हैं स्वास्थ्य के बारे में और उसके बारे में ही कार्यक्रम प्रवचन चलते रहते हैं अच्छा डॉक्टर साहब एक बात पूछना चाहूंगा मैं आपसे कि जैसे कि आप पेशे से डॉक्टर हैं और ये आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़ना ये थोड़ा सा अलग नहीं लगता क्योंकि लोगों को थोड़ा कन्फ्यूजन भी हो जाता है कितने हाँ। सारे डॉक्टर्स हैं और आध्यात्मिक क्षेत्र में डॉक्टर साहब अपनी बातें कर रहे हैं ब्रह्मा से तो ये क्या कनेक्शन कैसे हुआ आपका? ये बात ठीक आप कह रहे हैं क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हम कहेंगे की एलोपैथिक साइंस में एक एलोपैथिक डॉक्टर जी जी जी तो आध्यात्मिकता के तरफ इतना रुझान एलोपैथी का नहीं है हालांकि अभी चित्र बदल रहा है लेकिन जब हम पढ़ते थे मुझे अभी भी याद है कि मैं जब था मेडिकल कॉलेज में तो हमको एमबीबीएस के फाइनल ईयर में पढ़ाया जाता है कि जितनी भी बीमारियां हैं मेडिसिन सब्जेक्ट में वो पढ़ाया जाता है कि उस समय जब मैं था तो बताया गया था कि आज से कभी कभी इक्कीस साल पहले कि सभी बीमारियां मनोकायिक होती है जी, जी तो हमने हमारे टीचर से पूछा कि साइकोसोमेटिक में दो शब्द है साइक और सोमा सोमा माना शरीर <laughs> जिसके बारे में हमको सब पता रहता है लेकिन साइक यानी सोल के बारे में हमको बताया नहीं जाता है <laughs> तो हाउ कैन आई ट्रीट साइकोसोमैटिक डिसीज मैंने <laughs> <वनिये> ये सवाल <laughs> हमारे टीचर से पूछा जब भारे? आत्मा के बारे में हमको पता ही नहीं तो हम मनोकाइक बीमारियों को कैसे ठीक कर सकते हैं क्योंकि सभी बीमारियों की जड़ मन मन के के अंदर है और मन आत्मा के अंदर है है और आत्मा तो साइक जिसको एलोपैथी में माइंड भी कहते हैं या सोल कहते हैं तो मेरे टीचर ने मुझे कहा शट अप डोंट शटाप क्वेश्चन ऐसे प्रश्न नहीं पूछो ऐसे जब हमको लगता है मन के पेशेंट आते हैं जिनके मन के अंदर तनाव है तो हम नींद की गोली दे देते दे हैं उनको <laughs> कि तुम सो जाओ समय के अनुसार वो अपने आप ठीक हो जाएगा तो कहने का मेरा भाव है कि हम उस क्षेत्र को अभी तक वो डार्क एरियाज में है अभी तक हम उसको एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे जबकि आयुर्वेद है या होम्योपैथी है होम्योपैथी में वाइटल फोर्स कहते हैं आयुर्वेद में चरक संहिता करके जो सबसे बड़ा ग्रंथ है फिजिशियन का उसमें बहुत सारे चैप्टर्स आत्मा के ऊपर हैं, ठीक है ना तो उसका भी स्टडी करने का मौका मिला तो एलोपैथी में आप कह रहे हो वैसे ठीक है कि इस बात को अभी तक हम मानते नहीं और हमारा नज़रिया ही वैसा बन जाता और मेरा भी वैसा ही नज़रिया था कि भगवान भिगवान कुछ नहीं है आत्मा वगैरह कुछ नहीं है क्योंकि थोड़ा साइंस में पढ़े लिखे थे तो साइंस का भी अपना अभिमान होता है लेकिन हाँ। जैसे ही ब्रह्मा कुमारी हेडकॉर्टर में आए वैसे तो सच आपको बताऊं कि मैं आ, सीखने के दृष्टिकोण से बिल्कुल नहीं आया अच्छा। मुझे ज़बरदस्ती भेजा गया था तो मैंने सोचा क्या करना है ब्रह्मा कुमारी से ले देकर आप घूम के आएंगे हिल स्टेशन है उस लक्ष्य से आए थे लेकिन जैसे ही यहां पर आए तो हमने देखा परमात्मा का कमाल कि जैसे ही कदम रखा उस समय तो ब्रह्मा कुमारी इतना नहीं था जैसे अभी शांतिवन या ज्ञान सरोवर ये हुए वो नहीं थे बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेज बने हैं लेकिन उस समय जैसे ही पांडव भवन कर जो मेन स्थान है तपस्या स्थान जहां हुँ, पर हुँ। हमारे आदि पिता ब्रह्मा बाबा ने और हमारे वरिष्ठ दादियों ने तपस्या की है काफ़ी वर्षों तक वरिष्ठ भाई बहनों ने उस स्थान पर पाँव रखा तो पाँव रखते ही एक ऐसा अद्भुत परिवर्तन महसूस कर रहा था मैं और मैंने वहाँ पर कृष्ण का चित्र देखा जो गेट के ऊपर है पर भी उसको भी मैं देखते रह गया क्योंकि मैं तो पहली बार आया था लेकिन ऐसा लग रहा था इसको बहुत बार देखा है कहाँ देखा है वो समझ में नहीं आ रहा था फिर आगे चल के मैं देखा तो मुझे सब बिल्डिंग याद आने लगी कि ये बिल्डिंग तो देखी देखिए कहाँ देखिए पता नहीं अच्छा। इसके पीछे कौन सी बिल्डिंग है वो भी याद आने लगा तो मैं थोड़ा हैरान हो गया कि ये कैसे हो रहा है ये क्या हो रहा है क्योंकि मैं तो पहली बार आया हूँ इस जन्म में तो इसको उस पैरासाइकोलॉजी में देजाउ फिना मिना कहते हैं अच्छा मना ये डॉक्यूमेंटेड है कि आप अगर ऐसे कोई स्थान पर जाते हो जहाँ जाने के बाद आपको फैमिलियरिटी का अनुभव होता है नहीं, नहीं। तो ये आपके पास्ट की कुछ बातें हैं जो उसके साथ जुड़ी हुई रहती तो वो अनुभव मुझे हुआ और ऐसे लगा कोई मुझे खींच रहा है और उसी समय निर्णय किया कि ये जीवन भगवान को देना है मैंने ये सब ड्रामेटिक हुआ आज भी अभी 21 साल हो गए मुझे आज भी विश्वास नहीं हो रहा है कि ये सब कैसे हो रहा है तो ये स्पष्ट अनुभव है कि कोई तो शक्ति, शक्ति है।, है आप जिसे शक्ति कहते हैं साइंस में हम उसे परमात्मा कहते हैं जिसको प्यार से हम शिव बाबा कहते हैं कि वो आपको प्रेरणा दे रही है आपको शक्ति दे रहे है और आपके द्वारा ये करा रहे हैं तो ये अनुभव रहा और फिर स्टडी करना हुआ ऐसे ही ने मैं आया मैं उसको स्टडी किया नहीं। नहीं। पढ़ा साइंटिफिक फैक्ट्स देखे हर बात पर सवाल पूछा अपने आप को और जो अनुभवी लोग थे उनको और बुद्धि से स्वीकार किया जब बुद्धि को जज हुआ तब पूरी तरह से लोगों को समझाने लगे और आज तक वो संस्कार कायम है डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से आप एक डॉक्टर होने के नाते किस तरह से आध्यात्मिक क्षेत्र में आपका आना हुआ और बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि एलोपैथी में जो डार्क सेशन है उसके बारे में अभी तक जो बातें नहीं हुई है और आपने उन चीज़ों को समझने की कोशिश की है बहुत ही अच्छा लगता है जब आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं तो लोगों को कहीं ना कहीं अपनापन लगता है कि एक फील होता है कहीं ना कहीं टच होता है तो आइए अब हम लोग अपने टॉपिक पे बात करते हैं ट्रांसपोर्ट और स्वास्थ्य इसका जो कनेक्शन है जैसे कि हम लोग बोलते हैं यात्रा और सेहत ये दो चीज़ें बहुत ही अलग होती है यात्रा या। में तो हम लोग मौज करने के लिए जाते हैं लेकिन उसमें सेहत को कैसे कनेक्ट करते हैं आप उसके बारे में बताइए यस ट्रांसपोर्ट ये अंग्रेजी शब्द है जी जी जी ट्रांसमाना बियॉन्ड पोर्टमाना स्थान जहाँ पर आपको लेके जाते तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाता है जैसे आपने कहा इसके साथ हम मौज भी मनाते हैं कभी घूमने को जाते हैं कई जी, रूटीन अपने ऑफिस में जाना होता है या ड्यूटी के हिसाब से जाते हैं इंटर स्टेट में या इंटर डिस्ट इंटर स्टेट में माना दो राज्यों के बीच में देश में या डोमेस्टिक या फिर देश के बाहर भी ट्रांसपोर्ट लेकिन जिस तरह से इस समय ट्रांसपोर्ट सेक्टर से जुड़ी हुई या यातायात प्रभाग से जुड़ी हुई समस्याएं सामने जी. आ रही हैं ऐसे लग रहा है ट्रांसपोर्ट माना यही यातायात विभाग कई हमें बहुत दूर तो लेके कर नहीं जाए अपने स्वास्थ्य से <laughs> तो वही हो रहा है ट्रांसपोर्ट सेक्टर में विशेष तीन आते हैं एक है जो सबसे इम्पोर्टेंट कॉमन है जो रोड के ऊपर हम चलते रोड ट्रांसपोर्ट जिसको जी, कहते हैं दूसरा है जो अभी बढ़ रहा है वो है एयर ट्रांसपोर्ट और तीसरा जो ट्रेडिशनल वे ऑफ ट्रांसपोर्ट रहा है पहले इतने रास्ते नहीं थे या एरोप्ल नहीं था तब हम पानी से ही सफ़र करते थे तो आ, वाटर ट्रांसपोर्ट तो ये मेन ट्रांसपोर्ट के सेक्टर्स है और तीनों जगह पे हम देख रहे हैं समस्याएं है बढ़ते जा रही हैं और बहुत मुश्किल होते जा रहा है मैं आपको आंकड़ों के साथ बता सकता हूँ कि हम ज़्यादातर चर्चा मुझे ऐसे लगता है कि रोड ट्रांसपोर्ट के ऊपर करेंगे क्योंकि आज भी आम आदमी या मेजॉरिटी ऑफ पीपल रोड ट्रांसपोर्ट के बगैर नहीं चल सकते फिर एयर ट्रांसपोर्ट और वाटर ट्रांसपोर्ट को भी हम टच करेंगे तो स्वास्थ्य तो अफेक्ट होते जा रहा है ये हमको स्पष्ट दिखाई दे रहा है इस समय जितनी भी बीमारियाँ हैं हम एक ड्रास्टिक चेंज लोगों में देख रहे हैं कि जिसको हम कहते हैं सीडेंट्री लाइफ तो हम ज़्यादा से ज़्यादा कार टू व्हीलर फोर व्हीलर या ये सब साधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसके वजह से हमने देखा कि एक एक आपका शारीरिक व्याम नहीं हो रहा है नंबर वन ये भी ट्रांसपोर्ट के वजह से कई लोगों को होता है दूसरा ट्रांसपोर्ट को जो हम यूज़ करते हैं तो उसको यूज़ करने के लिए जो भी वहीकल्स है वहीकल्स हो गए जिसमें आप कार ले लो टू व्हीलर ले लो या एयरक्राफ्ट ले लो या जो भी शिप्स ले लो उनकी भी अवस्था या उसके अंदर जो इंजन होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है जो कि कम्बस्ट मना जो एक ऐसी इलेक्ट्रिसिटी या हीट पैदा करता है जिसके वजह से व्हीकल चलता है और उससे जो पोल्यूशन निकलता है वो स्वास्थ्य के लिए बहुत बड़ा अवरोध बनते जा रहा है मैं अभी लेटेस्ट का उदाहरण देना चाहूँगा हम इस समय अप्रैल मास में हैं दो हज़ार सत्रह के जी जी। तो आपको पता हो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक अप्रैल से कायदा लागू किया है और हम सब ने पढ़ा कि बी एस फोर इंजिनस मार्केट में आ गए ये भारत स्टेज फोर के इंजिन हैं तो इसके पहले बी एस थ्री था उसको हाँ उसको बंद किया है तो ये नए इंजिन आए इसके पीछे कारण ये है कि पुराने इंजिन जो कम्बन से जो पॉल्यूटन फेंकते हैं ये थोड़े एडवांस है और इसमें पॉल्यूशन कम होने के चांसेस होते हैं ये फेज़ वाइज चल रहा है क्योंकि ये नीड अभी महसूस हो रही है तो ये और तीसरा रस्ते जिसके ऊपर ये सब ट्रांसपोर्ट चलता है ठीक है ना आ, वो भी हमारे क्वालिटी के अनुसार होने चाहिए अच्छे होने चाहिए अगर वो ठीक नहीं है नहीं। तो भी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स मैं थोड़े आंकड़े आपको बताना चाहूँगा जी फॉर एग्जाम्पल भारत में 1950 में 1950 में केवल साढ़े तीन लाख व्हीकल थे और अभी दो का जो रिपोर्ट है उस अनुसार भारत में चौदह करोड़ साठ लाख व्हीकल है माना जिसको हम इस्तेमाल करते हैं और हर साल एक करोड़ ऐड किया जा रहा तो आप सोचो क्या होने वाला है हमारे सामने जो चित्र आ रहा है मुझे यहाँ पर आर के लक्ष्मण अगर आर के लक्ष्मण को हम सभी जानते हैं कार्टूनिस्ट उन्होंने बहुत पहले इसका इशारा दिया था लेकिन लोग उसको मजाक में लेते थे कि ऐसा कभी हो सकता है लेकिन आज वो रियालिटी आ रही है आर के लक्ष्मण ने अपने कार्टून में एक में लिखा था कि एक स्थान पर सभी रास्ता कार से पैक हो गया है और दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं उसने कहा देखो मैंने नया कार लिया मेरे पास कार तो है लेकिन चलाने के लिए रास्ता ही नहीं है <laughs> तो लोग उस समय बहुत हंसे थे ऐसा कभी हो सकता है लेकिन आज, आज वो, वो रियलिटी हो चुकी है तो ऐसे चीज़ों को हमको ध्यान देना चाहिए और इसके लिए प्लानिंग होना चाहिए आर लक्ष्मण का और एक कार्टून था कि जैसे ही रस्ते कम पड़ते जा रहे हैं तो फ्लाई बनाना चालू किया है ना तो दो लोग तीन लोग साइंटिस्ट इंजीनियर्स जो बनाने वाले वो खड़े हैं वो दूर से देख रहे हैं सिटी में इतने फ्लाई बने हैं कौन को, किसके ऊपर और किसके नीचे से जा रहा है पता, पता नहीं चल रहा है और वो फ्लाई को देख के आर के लक्ष्मण उस कॉमन मैन के थ्रू कहता है कि ऐसे लगता है कि हमको अभी से ही प्लानिंग करना पड़ेगा कि फ़्लाई के ऊपर दूसरा फ्लाई कैसे बनाया जाए माना वो फ्लाईओवर भी कम पड़ रहे हैं, वो भी पैक हो गए हैं। तो ये कॉम्प्लिकेट होते जा रही है समस्या और रोड के हिसाब से लो तो इसमें एक्सीडेंट्स जो हो रहे हैं भारत में हर साल करीब करीब एक लाख बयालीस हजार लोगों की मृत्यु होती है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के वजह से और ये बहुत ही गंभीर समस्या है बहुत ही गंभीर समस्या है और इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी दो ने कायदे कानून बहुत स्ट्रिक्ट किए हैं जैसे हेलमेट लगाना या स्पीड या शराब पी के वाहन चलाना या रस्तों को तो ये सब होते जा रहा है क्योंकि हर चार मिनट में एक की मृत्यु हो रही है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट से तो और तीसरी समझ तरफ आप देखो कि स्वास्थ्य के बारे में जो पोल्यूशन हो रहा है उससे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम जैसे दमा या और बीमारियां बढ़ते जा रही हैं हार्ट की बीमारी बढ़ते जा रही है तो ये सब हम डिटेल में देखने वाले हैं लेकिन डेफिनेटली ट्रांसपोर्ट और स्वास्थ्य एक दूसरे से काफी जुड़े हुए हैं काफी है। जुड़े हुए को रिलेटेड है आपने इसको बहुत ही अच्छी तरह से अपने शब्दों में स्पष्ट किया और आपने जैसे आखिरी में बताया कि रोड विक्टिम्स बहुत सारे होते हैं जिसकी yes. वजह से रोड विक्टिम डे भी मनाया जा रहा है yes. साल में एक बार इस दिन को खास करके मनाया जाता है और जिनकी मृत्यु हो गई रोड एक्सीडेंट में उनको श्रद्धांजलि भी दी जाती है और फिर से रोड एक्सीडेंट ना हो इसके लिए लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और चलिए आगे बढ़ते हैं एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं उसके बाद फिर लौट के आते हैं विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सुनाए रेड मोदन नाइनटी 90.4 एफएम सुनते रहो मुस्कुराते रहो मेरे संग संग संग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 नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में और बहुत ही अच्छा लग रहा है आज के इस विषय पर हम लोग बात कर रहे हैं जैसे कि यात्रा और सेहत इन दोनों चीज़ों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट और पॉल्यूशन और हेल्थ इस विषय पर बात कर रहे हैं और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर सचिन जी हैं जो मुंबई से पधारे हुए हैं बहुत ही अच्छा चिंतन मनन करके हम सभी को स्पष्ट रूप से इस बात को समझाया उन्होंने कि किस तरह से यात्रा और आपका जो हेल्थ है कनेक्टेड है उसके बारे में बहुत सारी बातें उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से बताया और जब हम लोग यात्रा करते हैं तो एक और बात आती है कि प्रदूषण जैसे hmm. कि पोल्यूशन की बात होती है या आजकल जो पर्यावरण है वो दूषित हो yes. रहा है जिसकी वजह yes. से डॉक्टर साहब ने एक बहुत अच्छी बात बताया कि बी जो व्हीकल है टू व्हीलर है वो बंद भी हो गया है और अभी बी चल रहा है जिसमें प्रदूषण कम हो रहा है तो आइए ऐसी विषय पर आगे बढ़ते हैं और आप सभी की तरफ से फिर से एक बार डॉक्टर साहब का बहुत बहुत स्वागत है और डॉक्टर साहब एक और बात मैं पूछना चाहूँगा जैसे प्रदूषण की बात हम करते हैं तो बहुत सारे अलग अलग प्रदूषण होते हैं तो कितने प्रकार के होते हैं जरा हमारे को बताइए। प्रदूषण को पहले समझना चाहिए कि एनवायरमेंट या पर्यावरण में जो नेचुरल चीजें हैं उसमें कोई अननेचुरल चीज ऐड हो जाती है जिसके वजह से हम शारीरिक या मानसिक रूप से अस्वस्थ महसूस करते वो सब प्रदूषण में आता है अच्छा हाँ तो इसमें विशेष करके जो तीन प्रदूषण लोगों को पता है कि एक वायु प्रदूषण सबसे कॉमन जिसके बारे में पता है दूसरा है पानी का प्रदूषण है ना ये भी लोगों को पता होता है लेकिन बाकी के प्रदूषण के बारे में लोगों को कम पता होता है जिसमें कि आता है सॉइल धरती का भी पोल्यूशन होता है सॉइल पोल्यूटेड होता है हाँ फिर होता है मराइन प्रदूषण माना जो समुद्र है उसको भी हम प्रदूषित कर रहे हैं मराइन एनिमल्स को धोखा है वहाँ के बहुत सारे पॉल्यूशन उसमें जा रहे हैं फिर होता है जो लोगों को पता है वो माना नॉइज पोल्यूशन ये भी लोगों को पता होता है और नॉइस पोल्यूशन एक बहुत बड़ी समस्या है और हमने अभी तक इसको अंडर एस्टिमेट किया लेकिन है लेकिन जान, जानते हुए भी इसके काम नहीं कर काम रहे हैं रहे। <laughs> रहे। हालांकि कुछ संस्थाएं अभी इसमें उठ पड़ी है जी, जी, जी। और वो इसमें बहुत अच्छा काम कर रहे लेकिन अभी भी इसके प्रति जो जागरूकता है नॉइस पॉल्यूशन उसके ऊपर भी हम देखने वाले और एक होता है न्यूक्लियर पॉल्यूशन तो न्यूक्लियर पॉल्यूशन भी बढ़ता जा रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड तो ये सब कुछ प्रमुख प्रकार है पोल्यूशन को लेकिन ब्रह्मा कुमारी ने हमेशा ये माना है कि ये सब बाहर के पोल्यूशन है और ब्रह्मा <laughs> कुमारी का बहुत अच्छा स्लोगन है जो शायद आपने पहले भी सुनाया होगा कि सब के पोल्यूशन में जड़ में होता है मेंटल पॉल्यूशन इट इज़ देंटल पॉल्यूशन विच लीड्स टू एनवायरमेंटल पॉल्यूशन जब व्यक्ति स्वार्थ बन जाता है सिर्फ अपने बारे में विचार करता है और mm. पर्यावरण के बारे में विचार नहीं करता है तब ये सब पोल्यूशन बढ़ते जा रहे हैं और हम इसको देख रहे हैं कि ये सब पोल्यूशन है तो इसमें एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, मराइन मना समुद्र का पानी सॉइल यानी धरती का पोल्यूशन होता है नॉइज़ पोल्यूशन और न्यूक्लियर पोल्यूशन ये सब पोल्यूशन के प्रकार हैं। जी जी, जी. अभी हम यातायात आपने कहा ना आपने शब्द इस्तेमाल के हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो अलग कर ही नहीं, नहीं सकते आज की दुनिया में बिगड़ रहना मुश्किल है, है? न तो ट्रांसपोर्ट का यूज तो होता ही है लेकिन जिस तरह से हमने पीछे भी आंकड़े सुने जिस तरह से वाहनों की संख्या बढ़ती जा रही है और लोग ज्यादातर अपना खुद का सोचते है और अगर अभी से हमने प्रकृति के बारे में नहीं सोचा तो जिस तरह से विश्व के सामने ग्लोबल वार्मिंग की समस्या आ रही है ये डायरेक्टली इस सेक्टर से जुड़ी हुई है तो हम ज़्यादातर बात करेंगे रोड ट्रांसपोर्ट सेक्टर क्योंकि रोड ट्रांसपोर्ट एक बहुत ही कॉमन मीडियम है मैं आपको भारत के आंकड़े अगर बता दूँ तो जो पहले आंकड़े हमने देखे कि जहाँ साढ़े लाख व्हीकल्स थे केवल टू व्हीलर नहीं है इसमें फोर व्हीलर सब आ सब सब आ गए गए सभी व्हीकल्स तो लाख से अभी करोड़ के का विषय है और अभी कैलकुलेशन भी नहीं बैठ रहा लग रहा है सही बात है क्योंकि आप सोचो जैसे आप आई डों आप अगर दिल्ली गए हैं तो हर व्यक्ति <laughs> घर में पहले जैसे टू व्हीलर होता, हाँ। होता था अभी हर घर में फोर व्हीलर होता था अभी हर घर में दो फोर व्हीलर है। <laughs> माँ बाप अलग इस्तेमाल करते <laughs> बेटा अलग इस्तेमाल करते हैं और उसके वजह से दिल्ली गवर्नमेंट को वो अल्टरनेट डे पार्किंग का सिस्टम चालू करना पड़ा है ना ये भी हम जानते हैं तो ये बढ़ता जा रहा है एक्सपोनशल बढ़ता जा रहा है और हमने इसके ऊपर जब स्टडी आंकड़े देखे तो बहुत डरावने आंकड़े थे कि नाइनटीन में जो टोटल एयर पोल्यूशन था भारत में वो केवल 60 परसेंट था रोड ट्रांसपोर्ट की वजह से वही 2000 में माना 10 साल में वो 70 परसेंट हो गया दस टक्का बढ़ गया और 2010 के आंकड़े बहुत डरावने हैं कि टोटल एयर पोल्यूशन 90 परसेंट हो चुका है बिकॉज ऑफ व्हीकल्स माना जो भी एयर पोल्यूशन है उसमें नाइन्टी जो एयर पॉल्यूशन है उसका रोल जो है वो है वहीकल जो रास्ते के ऊपर वाहन चलते हैं उसके वजह से नाइन्टी परसेंट ऑफ द एयर पोल्यूशन माना आप समझ सकते हैं कितनी भयानक ये समस्या है और इसके जो दुष्परिणाम हैं हमको दिखाई दे रहे हैं कि पोल्यूशन अभी भी लोगों के अंदर हालांकि हम अभी देख रहे हैं कि कई सारे लोग खास करके सबसे ज़्यादा दो अफेक्ट होता है कि ट्रैफिक पुलिस आप कल्पना करो एक सिग्नल पे जो पुलिस खड़ा होता है नहीं, नहीं। उसके पास कितने हजारों व्हीकल्स दिन भर में जाते हैं और उसका जो एग्जॉस्ट धुआ होता है और उसको सभी प्रकार के पोल्यूशन को फ़ेस करना है उसको केवल एयर पोल्यूशन नहीं उसको, उसको हॉर्न का पोल्यूशन नॉइज़ पोल्यूशन भी फ़ेस करना है ठीक है ना और लोगों के मन का पोल्यूशन भी उसको ही फेस करना है क्योंकि गुस्सा बढ़ता है लेट हो रहे है झगड़ा करते हैं रोड रेज नाम का एक कंसेप्ट है जिसके ऊपर भी हम बोलेंगे कि आप हॉर्न बजा रहे सामने वाला आपको साइड नहीं दे रहा है तो गाड़ी चलाते वक्त जो गुस्सा आता है कोई गलत तरीके से गाड़ी चलाता है या कट करता है वो भी एक बहुत बड़ी समस्या है और नहीं। नहीं। उसके वजह से बहुत सारा नुकसान वायलेंस या हिंसा होती है तो एयर पोल्यूशन ये सबसे बड़ा कारण रोड ट्रांसपोर्ट के वजह से हो रहा है और पोल्यूशन माना क्या होता है कि केवल धुआँ नहीं होता है धुआं एक हिस्सा है उस पॉल्यूशन का नहीं गैस नहीं। जो निकलता है लो ज़्यादातर लोगों की मान्यताएँ होती है कि वो धुआं है ना उसके वजह से वो धुआ आपको दिखाई दे रहा है लेकिन उसके साथ में एक इनविजिबल पार्टिकल होते जो आपको दिखाई नहीं देते हैं हाँ और ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है एक होते है जो दिखाई देते और एक दिखाई नहीं देते नहीं। नहीं। ये दोनों नुकसान करते हैं और अभी ऐसी हालत होगी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आखिर में आ, आपने अगर नोटिस किया होगा जो बड़े सिटीज हैं उस बड़े सिटीज़ के चौराहे पे जो मेन सिग्नल होता है वहाँ पे एक डिस्प्ले बोर्ड लगा हुआ रहता है और उसमें लिखा रहता है कि सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर (SPM) हम बोलते हैं सस्पेंडेड पार्टिकुलेट पार्टिकल, मैटर अच्छा। पार्टिकल उसकी मात्रा कितनी है हाँ फिर एक होता है आर पी बी एम, माना पार्टिकुलेट मैटर माना जो श्वास के अंदर जाता अंदर है अच्छा। वो फिर सल्फर डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड वो सब की मात्रा लिखी रहती है अच्छा। तो ये लिखने का दिन भी आ गया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में आ, ये देखा गया है कि एक स्केल बनाई है आपने उस स्केल के बारे में सुना होगा इसको कहते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स नहीं, नहीं। माना जिस एरिया में आप रह रहे हैं उस एरिया की हवा उसकी क्वालिटी क्या है उसको मेजर किया जाता है और ये बताते हैं कि आपके क्षेत्र में जो हवा है जैसे कि आप मेट्रो सिटीज़ में देखो जैसे मुंबई है दिल्ली है कलकत्ता है चेन्नई है या बैंगलोर हैदराबाद पूना है ऐसे मेट्रो सिटीज़ में एयर क्वालिटी और आप गांव में जाओ वहाँ की एयर क्वालिटी में फ़र्क होता है डेफिनेटली तो ये एयर क्वालिटी को मेजर किया जाता है और जैसे ये एयर क्वालिटी अफेक्टेड होती है उस अनुसार ड्रास्टिक स्टेप्स लिए जाते हैं ये एयर क्वालिटी का लेवल ज़ीरो से पाँच सौ तक तो होता है माना ज़ीरो माना लिस्ट कंसर्न माना आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं और पाँच माना ग्रेटेस्ट कंसर्न बहुत कुछ हो सकता है तो इसमें हमने जो मार्क बनाया है वो ज़ीरो से फिफ्टी कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं एक्सेप्टेबल है जीरो से फिफ्टी एयर क्वालिटी फिर सेटिसफैक्ट्री हम देते हैं कि फिफ्टी वन से सौ तक फिर भी सैटिस्फैक्ट्री है लेकिन जैसे सौ के ऊपर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स जाता है तो वो खतरे की निशानी चालू हो जाती है और हंड्रेड एंड वन से दो सौ तक हम कहते हैं मॉडरेटली पॉल्यूटेड मॉडरेट पॉल्यूशन फिर दो एक से 300 है पुअर बहुत बुरा हाल बुरा है पुअर है 200 से 300 और 300 से 400 <laughs> बहुत बुरा शब्द भी बहुत बुरा है उससे दे बहुत ख़तरनाक है और सबसे सिवियर 400 के ऊपर होता है नहीं, नहीं। अभी आपको बताते हुए मुझे बहुत ही दुख होता है कि हमारे कई शहर है जैसे दिल्ली है कानपुर है मुंबई है चेन्नई है या बैगलोर आप ले लो भारत के मेट्रो सिटीज़ हमारा मॉडरेट से पुअर रेंज में है और हमको अर्जेंटली इसके लिए कुछ करना पड़ेगा नहीं तो जो लोगों की बीमारियां हैं इसकी वजह से काफ़ी बढ़ते जा रही है तो ये एयर पोल्यूशन जो बढ़ते जा रहा है डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया मुझे लगता है कि हमारे श्रोता भी इस वक्त कार्यक्रम को सुनकर ये सोच रहे होंगे कि इनके बारे में तो कभी सोचा ही नहीं क्योंकि जो हम लोग प्रदूषण के बारे में सोच रहे हैं तो दुआ को देखते हैं या फिर जो भी गैसेस निकलते हैं वो जो दिखाई देता है उससे प्रदूषण होता है ये हम लोग मान के बैठे थे लेकिन आपके शब्दों से आपकी बातों से ऐसा लगा कुछ इनविजिबल पार्टिकल जो दिखाई नहीं देता वो भी हार्मफुल है और उसके ऊपर इसी आज सरकार जो है बहुत सारा काम इसके ऊपर कर रही है और ये भी अभी जांचा जा रहा है कि मेगा सिटीज में जो है आपने बताया हवा की जो है एयर तो yes, सीखना सीखना चाहिए. चाहिए पर मैं देख रहा हूँ हो ऐसा होता है अभी जिसको फर्क पड़ता है वो आते है हमारे पास जो पेशेंट आते है न जिसको दमा है हा, हा, दमा की बीमारी होती है या रेस्पिरेटरी छाती की कफ की बीमारी होती है कई लोगों को एलर्जी होती है अभी मैं खुद का बताता हूँ मैं जब भी ट्रैफिक में रहता था, जी था, टू व्हीलर चलाता तो आंखों में जलन होता था आंखों में हाँ। जलन और खुजली होना ये सब पोलूशन की वजह से वो जो धुआं निकलता है या वो सांस लेने में तकलीफ होती है कई बार फीलिंग होता है थोड़ा आपको इसका भी बता दो जी। कि जो पृथ्वी के अंदर गैसेस है सबसे बड़ी हमारी समस्या है कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है नहीं, नहीं। और मीथेन ये जो दो गैसेस है जिसके वजह से हम ग्लोबल वार्मिंग की तरफ जा रहे हैं बहुत ही चिंता का विषय है इसके लिए थोड़ा आपको बैकग्राउंड बता दो कि हमारा जो एटमोसफियर है पृथ्वी का उसके अंदर दो प्रकार के गैसेस होते हैं एक जिसको हम नॉन ग्रीन हाउस गैसेस बोलते हैं और दूसरे ग्रीन हाउस गैसेस तो नॉन ग्रीन हाउस गैसेस ये नाइन्टी नाइन परसेंट जिसमें नाइट्रो इट्रोजन और ऑक्सीजन होता है तो नाइट्रोजन होता है वो 78% होता है और ऑक्सीजन जो होता है 21% होता है तो ये 91% ये हो जाते हैं 99% और रिमेनिंग 1% परसेंट है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन, वाटर ये आते हैं अभी इसमें जो पांच मेजर पोल्यूटेंट है वो सब 1% में आते हैं लेकिन उन्होंने इतना नुकसान किया कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सको पाँच मेजर पॉल्यूटेंट या हम जिसको जैसे हम आध्यात्मिकता में पांच विकार कहते हैं काम क्रोध लो मोह वैसे ये पांच विकार मेजर पोल्यूटेंट है इसमें नंबर वन काम विकार जिसको आप कहेंगे <laughs> तो वो है कार्बन मोनोऑक्साइड सी ओ टू दूसरे नंबर पर अगर आप लेने को जाओ तो सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पार्टिकुलेट मैटर माना जो कण होते हैं और पांचवा ग्राउंड लेवल ओजोन ओजोन आपने सुना होगा ओजोन एक वायु है वो जैसे आकाश में होता है वैसे धरती पर भी होता है तो आकाश वाला अच्छा है पर धरती वाला अच्छा नहीं है ओथरी इसका फॉर्मूला है ये पांच मेजर पोल्यूटेंट होते हैं और इन सब का अलग अलग इफेक्ट होता है मैं एक एक करके लूँगा सबसे पहले कार्बन मोनॉक्साइड कार्बन मोनोक्साइड की विशेषता यह है कि ये कलरलेस और ओडरलेस होता है माना इसको कोई स्मेल नहीं है और इसको कोई कलर नहीं है ये केवल प्लेन धुआं है और ये तब निर्माण होता है जब कार्बन बर्न नहीं होता है हॉसिल फ्यूल्स माना जो हम पेट्रोल डीजल कोयला जो भी इस्तेमाल करते जलाते हैं तब वो बर्न नहीं होता है और ये कार एग्जॉस्ट में से निकलता है जो कार का पीछे का धुआं रहता है गाड़ी का और ये जब शरीर के अंदर जाता है तो इसके वजह से क्या होता है ज़्यादा करके आपने देखा जो सिम्टम्स वो है हिड़क सिर दर्द होना फटीक थकावट क्योंकि आपके ऑक्सीजन की मात्रा को शरीर के ये कम करता, कम करता है, कर है तो इसके लिए थकावट होता है और तीसरा ये विजन को अफेक्ट करता है नहीं, आपकी नज़र को कम करता है तो ये कार्बन डाईक्साइड हो गया फिर दूसरा आता है सल्फर डाईआक्साइड आ, ये तब प्रोड्यूस होता है जब कोयला और फ्यूल ऑयल माना जो हम डालते हैं वो जब जलते हैं पावर प्लांट में यूजुअली होता है एग्जॉस्ट में ये भी हमारे जो श्वसन मार्ग है उसको इरिटेट करता है और अस्थमा को प्रेसिपिटेट करता है सांस फूलने लगती है जब ये जाता है तो सल्फर डाईऑक्साइड तीसरा नाइट्रोजन ऑक्साइड ये इसको कलर होता है जैसे हमने कार्बन डाइऑक्साइड देखा इसको कलर होता है ये रेड ब्राउन कलर का होता है ये नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ जब कंबाइन होता है ऑक्सीज वातावरण में तब ये तैयार होता है ये कार एग्जॉस्ट या पावर प्लांट होते हैं उसमें निकलता है और ये भी फेफड़ों के ऊपर ये सभी गैस हमारे फेफड़ों के ऊपर रेस्पिरेटरी और हार्ट के ऊपर असर डालते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड पार्टिकुलट मैटर में जो मैंने बताया कि जो कण होते हैं धुली तो ये डिफरेंट साइज़ के होते हैं स्ट्रक्चर के होते हैं और ये भी जब जलता है तब आपने देखा होगा कि जब आप लकड़े को जलाते हैं और कुछ जलते हैं उसमें से वो निकलते हैं और ये रेस्परेटरी सिस्टम में जब जाते हैं तो बिल्डअप होते हैं उसके अंदर अच्छा, जमा होते हैं एक बार गए वो वापस नहीं आते जब तक आप उस शरीर को छोड़ेंगे नहीं ये अच्छा, भी आपको छोड़ेंगे नहीं आपके अंदर जमा रहते हैं और मैं इसका डेमो देता हूँ ख़ास करके फ़ोटो में लेक्चर जब लेता हूँ तो मैं फ़ोटो दिखाता हूँ फेफड़ों का जो स्मोकर्स होते हैं जो स्मोकिंग करते हैं उनका शरीर और ये पोल्यूशन वाली हवा है जो सिग्नल के पास होती है या ट्रैफिक में होती है ये भी हमारे अंदर जब लंग में जाती है तो वो भी जो कार्बन पार्टिकल होते हैं अंदर वैसे ही और इनके फेफड़े काले हो जाते हैं काले नहीं। नहीं। और नॉर्मल फेफड़े पिंक कलर के होते हैं या सफ़ेद कलर के होते लेकिन इनके फेफड़े एकदम काले रहते क्योंकि एक बार ये गया तो ये तो हाँ जम गया ये बाहर नहीं आता नहीं। है उधर ही रहेगा क्योंकि इसको निकाल नहीं सकते हैं तो वो अंदर ही रहता है हमारे श्वसन संस्था में कुछ झाड़ू होते हैं झाड़ू सिंपल शब्द में बता रहा हूँ हम उसको हेयर्स कहते हैं ये क्या करते सीलिया बोलते हैं टेक्निकल भाषा में वो क्या करते जो भी कचरा जाता है ना तो उसको झाड़ू मार के ऊपर की तरफ लेके आते हैं अच्छा, आपने अगर ऑब्जर्व किया होगा जो स्मोकरस होते हैं स्मोकिंग करते हैं वो हमेशा खांसते रहते हैं और खांस के वो कफ निकालते हैं या बलगम निकालते हैं वो क्यों निकालते हैं खास करके अर्ली मॉर्निंग आता है क्योंकि दिन भर आपने जो धुआं अंदर डाला है तो रात को जब हम सोते हैं तो ये जो सीलिया है या ब्रश है या झाड़ू है ये ऊपर की तरफ उसको फेंकता है तो वो गले की तरफ आता है तो सुबह आते ही वो उसको कफ करते हैं तो ये कितना निकालेंगे निकाल निकाल के कितना निकालेंगे ये धुए से ये सीलिया या झाड़ू भी डैमेज हो जाते ब्रश होते बहुत और फिर इनकी कैपेसिटी भी ख़त्म हो जाती जारते है जारते और आखिर में लंग फेलियर होता है और लंग के वजह से हार्ट के ऊपर भी इफेक्ट आता है तो ये पार्टिकुलेट मैटर होते हैं ये हार्ट और फेफड़ों के ऊपर असर डालते हैं और फिर तीसरा पांचवा जो मैंने कहा ग्राउंड लेवल ओजोन हम्म तो ये ओजोन का भी जो है आ, आपने सुना होगा कि अगर आप थोड़ा एन्वायरमेंटल पोल्यूशन के बारे में जानते हैं तो आकाश में जो परत है एटमॉस्फेयर में वहाँ से जो सूर्य के किरणें आते है अल्ट्रा वायलेट रेस उसको भी बचाने के लिए एक ओजोन होता है हालांकि उसमें भी छेद अभी हो गया है तो उसके वजह से अल्ट्रा वायलेट रेस पृथ्वी की तरफ आए तो वो अच्छा होता है ओजोन लेकिन जो ग्राउंड लेवल का होता है वो शरीर के लिए अच्छा नहीं है और ये भी निकलता है कार पावर और केमिकल प्लांट जो होते हैं उनके एग्जॉस से निकलता है ये भी पहले हमारे वायु जो देखे गए उसके अनुसार रेस्पिरेटरी सिस्टम को इरिटेट करता है और उनको सूजन पैदा करता है उनके अंदर और जो हमारे श्वसन मार्ग है उसके अंदर भी अवरोध पैदा करता है तो ये पांच प्रकार के जो भी पोल्यूटेंट हमने देखे महारथी पांच विकार ये सब मिलके एक फिनोमेनन को जन्म देते हैं जो भारत में इतना नहीं था लेकिन आज हम देख रहे और इस फिनन को स्पेशल नाम है जिसका नाम है स्मॉग स्मॉग अच्छा, सुना है आपने स्मॉग एस एम ओ जी स्मॉग में दो शब्द है एस एम लिया है स्मोक से लिया है और फॉग में से ओ जी लिया है <laughs> तो स्मोक और फॉग ये दोनों को मिला के स्मॉग होता है मैं आपको अभी रिसेंट की घटना बताता हूं आपने भी वर्तमान पत्रों में पढ़ा था पढ़ा होगा हमारा कॉन्फ्रेंस था अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस एफ सी टी सी फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ टोबैको कंट्रोल डब्ल्यूएचओ का कॉन्फ्रेंस था जिसमें 180 देशों के लोग भारत में आए थे दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा पिछले साल 2016 में नवंबर में था तो हम देख रहे थे पाँच दिन तक सूर्य का कोई प्रकाश नहीं आ रहा है और पूरा एक सफ़ेद ऐसी परत जमी हुई है हवा में वातावरण में कुछ दिखाई नहीं दे रहा हैं हम तो गाड़ी चला रहे थे तो हमको 20 फीट 10 फीट के आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था नहीं, नहीं। और ये इसको स्मोक कहते हैं और ये बहुत डेंजरस है इसके वजह से एक्सीडेंट हो सकते हैं बहुत रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम और माइंड के ऊपर भी एक सुस्त सुस्त आपका इफेक्ट आता है क्योंकि आपको सूर्य का प्रकाश नहीं मिल रहा है नहीं, नहीं। और ये तब होता है जब हीट और सनलाइट रिएक्ट विद गैसेस जो वातावरण में हीट है और जो गैसेस है इनका आपस में रिएक्शन होता है तब ये स्मोक तैयार होता है और इसका कारण बताया है कि हेवी ट्रैफिक हाई टेंपरेचर और का कार्बन विंड्स ये जो तीनों प्रकार के मिलते हैं उसके वजह से होता है हेवी ट्रैफिक हाई टेंपरेचर इसके वजह से ये स्मोक तैयार होता इसके है इसके वजह से एक्सीडेंट्स बहुत बढ़ते हैं और एक मन के ऊपर भी एक इफेक्ट डालता है क्योंकि आपको सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता है एकदम डार्क है तो ऐसे लगता है कि कुछ नहीं करें मैंने एनर्जी नहीं मिलते तो जो सेंसिटिव लोग होते खास करके जिनको हम सैड बोलते हैं सैड अंग्रेजी सैड वाला नहीं है ये टेक्निकल शब्द है इसका मतलब है सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर सीजनल माना ये सीजन में जैसे खास करके विदेशों में आपने देखा होगा सूर्य निकलता नहीं है नहीं। आपने एक फिनमिनाव की होगी बहुत सारे विदेशी जब भारत में आते हैं समुद्र किनारे पर वो सूर्य को लेते रहते हैं जिसको सन टैन कहते हैं क्योंकि वहां पर सूर्य बहुत कम निकलता है लेकिन भारतवासी तो सूर्यवंशी है <laughs> यहाँ पे बहुत सूर्य का प्रकाश हमको मिलता है तो हमको जब सूर्य जो मिलने वाला है वो नहीं मिलता है ना तो हमारे माइंड के ऊपर इफेक्ट आता है और उसमें निराशाजनक विचार पैदा होते सुस्ती आ जाती है उदासी आ जाती है तो शरीर के साथ मन के ऊपर भी ये स्मोक का इफेक्ट पड़ता है तो ये भी होता है हेवी पॉल्यूशन के वजह से डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को बहुत ही अच्छा लग रहा होगा और इसके साथ साथ हमें क्या करना है इस विषय पर भी आप सोच रहे होंगे किस तरह से इन चीज़ों से इन सरकमटेंस से हम लोग बाहर निकल सकते हैं या बच सकते हैं ऐसे भी विचार जो है आपके मन में आ रहा होगा लेकिन थोड़ी देर में उसकी भी शंका को दूर करते हैं अभी लेते एक छोटा सा ब्रेक सुनते एक बहुत ही प्यारा सा गीत उसके बाद फिर लौट के आते हैं आप सुन रहे हैं रेडमोथ वन नाइनटी सुनते रहो मुस्कराते रहो जिंदगी का साथ निभाता चला गया हर फिक्र को तुम्हें मै उड़ाता चला गया हर फिक्र को तुम्हें मयूड़ा का कसों मनाना फजूल था बर्बादियों कसों मनाना फजूल था मनाना फजूल था मनाना फजूल था मनाना, बादियों का जश्न मनाता चला गया बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया हर फिक्र को धुमे में समझ लिया जो मिल गया उसी को मुकदर, मुकदर समझ लिया मुकदर समझ लिया मुकदर समझ लिया जो खो गया मैं उसको भुरा था चला गया जो को गया मैं उसको भुलाता चला गया हर फिक्र को धुएं में उड़ा गम और खुशी में फर्क ना महसूस हो जहा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 हम लोग बात कर रहे हैं खास करके ट्रांसपोर्ट पोल्यूशन और हेल्थ इस विषय पर बातचीत हो रही है और बहुत ही अच्छी बातें हमारे पास आ गई हैं लेकिन इसके बाद हमें क्या करना है ये एक प्रश्न चिन्ह आपके पास आ गया होगा लेकिन इसका भी सोल्यूशन आपको मिलेगा लेकिन अगले एपिसोड में आज थोड़ी सी बातें और कर लेते हैं कि जैसे कि अभी सरकार ने बी की बात हम yes. बीच में सुना था और पेपर में भी बहुत सारी बातें इसके ऊपर लिखी गई थी इसका मेन उद्देश्य क्या है क्यों इसके ऊपर सरकार इस तरह से एक कानून लागू किया है इसके बाद yes, में यस ये बहुत अच्छा सवाल है और हम सबको इसके बारे में जानकारी लेनी चाहिए मुझे बहुत आ, दुख हुआ जब मैंने देखा कि डेडलाइन <laughs> 31 <laughs> मार्च की थी और बी थ्री वाले जितने भी गाड़ियां हैं उसको बंद करना है ये सरकार ने बहुत पहले कहा था और ये इसलिए कहा था कि बी ज़्यादा पोल्यूशन करने के लिए निमित्त है तो बी एस, आ... फोर uh, स्टेज पर हम गए हैं और ये एक अप्रैल से चालू होने वाला था ये सभी कार कंपनियों को पहले से ही पता था इसे नहीं कि पता था लेकिन वो कुछ कर सकते थे लेकिन उनका सेल नहीं हुआ और मैंने लोगों को बहुत लंबी लाइनों में देखा कुछ हजार रुपए बचाने के लिए अपने लाखों का स्वास्थ्य वो गवाह रहे हैं <laughs> तो ये है लोगों की जागरूकता उनको नहीं पता की केवल भारत में नहीं हो रहा है पूरे विश्व में इवन यूरोप में अगर आप स्टैंडर्ड देखो तो उनका यूरो स्टैंडर्ड होता है वो यूरो स्टैंडर्ड के हिसाब से हो जाते हैं बेसिकली यूरो है या बीएस जो भी है भारत स्टेज जिसको बोलते हैं इसका कारण ये है कि विश्व में ये समस्या है और आप अभी सब हम जानते हैं कि पहले ये जो ग्लोबल विलेज था अभी ग्लोबल लिविंग रूम बन गया है पूरा विश्व ट्रांसपोर्ट के वजह से माना जैसे लिविंग रूम में एक कोने में कुछ होता है तो दूसरे कोने में उसका इफेक्ट आता यह है इस समय अमेरिका जो देश है अभी विश्व का 25 टक्का जो गैसेस है जो कि ग्लोबल वार्मिंग आ, के लिए निमित्त तो बनता है वो अमेरिका से निकलता है चाइना और भारत दूसरे और तीसरे नंबर पे है हुँ, हुँ. आ, तो ये भी सोचने जैसा है कि ये तीन देश इतना पोल्यूशन कर रहे हैं तो भारत को तो बहुत अलर्ट रहना चाहिए और ये सब्जेक्ट जो है इंजिन का ये पॉल्यूशन का ये ग्लोबल वार्मिंग के साथ जुड़ा हुआ है जो सबसे बड़ी इस समय की विश्व की समस्या है सबसे बड़ी ग्लोबल वार्मिंग अभी ग्लोबल वार्मिंग क्या है कि हमारे वातावरण में जो गैसेस होते हैं हमने देखा ग्रीन हाउस गैसेस और नॉन ग्रीन हाउस गैसेस तो उसमें वन परसेंट में जो आते हैं कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन फिर नाइट्रस ऑक्साइड ओजन वाटर वेबन और हलोकार्बन्स ये जो गैसेस है उसमें भी दो कार्बन डाईऑक्साइड और मीथेन ये दो गैसेस क्या करते पृथ्वी को गरम रखते हैं तो एक होता है नेचुरल ग्रीन हाउस कि सूर्य का प्रकाश आ रहा है उसको ये ट्रैप करके पृथ्वी को गरम रखते हैं अगर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचे और गरम नहीं रहे तो हम सब लोग ठंडी से मर जाएंगे लेकिन जब ये एग्जेजरेटेड रिस्पॉन्स होता है कि ये गैसेज ज्यादा मात्रा में होते हैं तो पृथ्वी का तापमान बहुत बढ़ता है इसको कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग और इसके वजह से बहुत सारे चेंजेस पूरे पृथ्वी में हो रहे हैं और उसके वजह से हम तो कहते हैं कि ये पृथ्वी विनाश की ओर जा रही है सीधा विनाश होने के आसार हमको दिखाई देते हैं कि अगर हमने इसको नहीं रोका अभी इसका एक ही बताते हैं कि भारत के बारे में हम आते हैं कि भारत में समुन्द्र का पानी घुसने वाला है हु, ये साइंटिस्ट कह रहे हैं क्योंकि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ने के साथ उसके साथ कई सारी बीमारियाँ बढ़ेगी उसमें विशेष जो आर्टिक आ, बर्फ है माना ध्रुव जो बर्फ है वो पिघलते समुद्र की लेवल बढ़ रही है आ, और से, वो लेवल जब बढ़ेगी तो समुंदर के किनारे के जितने भी कंट्रीज हैं वो जाने वाले हैं पानी में और इसके बारे में भारत में जो कोस्ट है मुंबई है जैसे मुंबई पानी में जाएगा कराची पानी में जाएगा या उधर आप अमेरिका की तरफ देखो तो जो भी कोस्टल बेल्ट है वो पानी में जाएगा बहुत सारा पानी के अंदर आ जाएगा जिस तरह से ये बढ़ रहा है तो इसको अर्जेंटली कुछ तो करना चाहिए इसके लिए ये सब आ, आ, आ, मेजर्स गवर्नमेंट केवल भारत में ही नहीं विदेश में ले रहा अभी इसमें हम क्या कर सकते हैं तो इसके लिए बहुत सारे सॉल्यूशन हैं पहले तो हम केवल अपना विचार नहीं करें और ये मत सोचे मेरे अकेले से क्या होगा हम सब जानते बूंद बूंद से तालाब होता है सब लोग अगर ये सोचने लगे कि मैंने अगर बी लिया तो क्या होगा नहीं इट अफेक्ट्स अ सोसाइटी ये गवर्नमेंट का डिसीजन बहुत सोच समझ के इसके ऊपर कमेटी मशेलकर कमेटी भारत में बिठाई गई थी और इन्होंने इसके ऊपर सोच के ये बताया 2020 में हम डायरेक्ट भारत स्टेज सिक्स में जाने वाले हम फिफ्थ को बाईपास करने वाले हैं तो अभी सत्रह है तीन साल में हम बी फोर से डायरेक्ट बी एस में जाने वाले ये सब प्लान हो चुका है तभी हम देश को बचा सकते हैं नहीं तो हमारा जी डी हमारा कितना पैसा इन बीमारियों के ऊपर खर्चा हो रहा है हमारा लॉस हो रहा है तो हे भारतवासियों जो भी ये प्रोग्राम सोच सुन रहे हैं उन सब को मेरी रिक्वेस्ट है कि हद में नहीं सोचो बेहद में सोचो और हम सब को अपने देश को समृद्ध शक्तिशाली इस पूरे विश्व को बचाना है तो अर्जेंटली ये एयर पोल्यूशन के ऊपर हमको काम करना पड़ेगा और मिल, मिल काम, काम करना, करना, करना पड़ेगा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 जैसे कि डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात बताया इसका सलूशन क्या है और बी थ्री का एग्जाम्पल देते हुए उन्होंने कहा कि जब उन्हें ऐसा दिखाई दिया कि बहुत सारी लाइन लगी है लोगों की कि बी थ्री जो बंद हुआ है उसको लेने के लिए दस बीस हज़ार रुपये की कमी के कारण लोगों ने उसको लेना शुरू कर दिया है तो ये एक बड़ा जबकि सरकार ने उसको बंद किया है तो हम सभी को इस निर्णय के लिए सपोर्ट करना चाहिए क्यों बंद कर रहे वो जानना चाहिए आगे चल के जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि बी सिक्स बी सिक्स में एक तो तो व्यक्ति तो तो नहीं सभी को मिलकर काम करना है ये डॉक्टर साहब का कहना था आगे हम लोग इन सारी चीजों को जिन बातों का हमने आज चर्चा किया बातचीत किया ट्रांसपोर्ट और हेल्थ किस तरह से जुड़ा हुआ इसके साथ प्रदूषण के बारे में हमने बातें की इन सभी से हम लोग किस तरह से मुक्त हो सकते हैं क्या सोल्यूशन्स हो सकते हैं इसके बारे में आने वाले एपिसोड में हम लोग बात करेंगे तो आज के लिए बस इतना ही मैं फिर से एक बार डॉक्टर सचिन साहब को बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा कि हमारे साथ जुड़कर आपने यात्रा और सेहत इस विषय पर बहुत अच्छी बातें कही तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद फिर से एक बार डॉक्टर सचिन जी को और आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद इस विषय को आपने सुना और मैं आशा करता हूँ आप सभी से कि आप इस पर विचार करें और हमें एस ज़रूर भेजें ताकि हमें पता चले कि आपने कितना इस समझा तो एस एम एस करने के लिए आप अपना नाम लिखिए और आपने क्या समझा है इस विषय को थोड़े शब्दों में लिखकर आप चौरानबे चौदह पंद्रह चौदह इस नंबर पर मैसेज कीजिए बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आप सभी को और बने रहिए रेडियो मधु के साथ आप सुनाए रेडियो मधुन नाइनटी पॉइंट फोर एफ सुनते रहो मुस्कते रहो ए भाई, दाएं ही नहीं पाए भी ऊपर ही नहीं नीचे भी ये भाई ये भाई, दर चलो आगे ही नहीं पीछे भी ना ही नहीं पाए भी ऊपर ही नहीं नीचे भी भाई। तू जहा आया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 ऊपर ही नहीं नीचे भी विभा